तत्व चिंतामढ़ी भगवान क्या है भगवान का स्वरूप और निराकार साकार की एकता शरीर के तीन भेद हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण जो दिख पड़ता है सो स्थूल है जो मरने पर साथ जाता है वह सूक्ष्म है और जो माया में लय हो जाता है वह कारण है शरीर के ये तीनों भेद नित्य भी देखे जाते हैं जागृत में स्थूल शरीर काम करता है स्वप्न में सूक्ष्म और सुसुप्ति में कारण रहता है इसी प्रकार परमात्मा के भी तीन स्वरूप कहे जा सकते हैं महाप्रलय में रहने वाला परमात्मा का कारण स्वरूप है सारा विश्व उसी में लय होकर रहता है उस समय केवल परमेश्वर और उनकी प्रकृति रहते हैं सारे जीव प्रकृति के अंदर लय हो जाते हैं जीव में भी प्रकृति पुरुष दोनों का अंश है चेतनता परमात्मा का अंश है और अज्ञान प्रकृति का माया की उपाधि के कारण महाप्रलय में भी जीव मुक्त नहीं होते उसके बाद शिष्ट के आदि में फिर सोकर जाग उठने के समान अपने अपने कर्म फलान रूप नाना रूपों में जाग उठते हैं इस प्रकार महाप्रलय में परमात्मा का रूप कारण कहा जा सकता है परमात्मा का सूक्ष्म रूप सब जगह रहता है इसी का नाम आदि पुरुष है शिष्टि का आदि कारण यही है इसी का नाम पुरुषोत्तम शिष्टिकर्ता ईश्वर है परमात्मा इस फूल रूप से शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु है जो सदा नित्य धाम में विराजते हैं भक्त की भावना के अनुसार ही भगवान बन जाते हैं यह समस्त ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है इसी के अंदर अपना शरीर है इस न्याय से हम सब भी परमात्मा के पेट में है एक तत्व की बात और समझनी चाहिए जब आकाश निर्मल होता है सूर्य उसे उगे हुए होते हैं उस समय सूर्य के और अपने बीच में आकाश में कोई चीज़ नहीं दिखती परंतु वहां जल रहता है यह मानना पड़ेगा कि सूर्य और अपने बीच में जल भरा हुआ है परंतु वह दिखता नहीं क्योंकि वह सूक्ष्म और परमाणु रूप में रहता है जब उसमें घनता आती है तब क्रमशः उसका रूप स्थूल होकर व्यक्त होने लगता है सूर्य देव के ताप से भाप बनती है जब भाप घन होती है तब उसके बादल बन जाते हैं फिर उनमें जल का संचार होता है पानी के बादल पहाड़ पर से चले जाते हों उस समय कोई वहाँ चला जाए तो वर्षा न होने पर भी उसके कपड़े भीग जाते हैं बादल में जल की घनता होने पर बूँदे बन जाती हैं और घनता होते ही हैं तो वही ओले बनकर बरसने लगता है फिर वह ओले या बर्फ गर्मी पहुंचते ही गलकर पानी हो जाते हैं और अधिक गर्मी होने पर उसी की फिर भाप बन जाती है भाप आकाश में उड़कर अदृश्य हो जाती है और अंत में जल फिर उसी परमाणु अव्यक्त रूप में परिणत हो जाता है इस परमाणु रूप में स्थित जल को अत्यंत सूक्ष्म परमाणु को सहस्र गुण स्थूल दिखलाने वाले यंत्र से भी कोई नहीं देख सकता पर जल रहता अवश्य है न रहता तो आता कहाँ से है इस दृष्टांत के अनुसार परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा है अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव्यात्म उच्चते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत अधिभूत क्षरो भाव पुरुष्चाधिदतम अधिअ्यो हमेवात्र दे देह भृताम वर अर्जुन के सात प्रश्नों में छ प्रश्न ये थे कि ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिभूत क्या है अधिदेव क्या है और ये क्या है? भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों में इनका यह उत्तर दिया कि अक्षर ब्रह्म है स्वभाव अध्यात्म है शास्त्रोक्त त्याग कर्म है नाश होने वाले पदार्थ अधिभूत है समष्टि प्राण रूप से हिरण्यगर्भ द्वितीय पुरुष अधिदेव है और निराकार व्यापक विष्णु अधियज्ञ में है उपर्युक्त दृष्टान से इसका रूप इस प्रकार समझा जा सकता है। है, जल के स्थान में शुद्ध सच्चिदानंद घन गुन, गुणातीत परमात्मा जिसमें यह संसार न न तो कभी हुआ और न है। जो केवल अतीत परम अक्षर है दूसरा भाप रूप जल वही शुद्ध ब्रह्म अभियज्ञ निराकार रूप से व्याप्त रहने वाला माया ईश्वर तीसरा बादल अधिदेव सबका प्राणाधार हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सत्रह तत्वों के समूह को सूक्ष्म कहते हैं इनमें प्राण प्रधान है सबके प्राण मिलकर समष्टि प्राण हो जाते हैं यह समि प्राण प्रलय में भी रहता है महाप्रलय में नहीं यह सत्रह तत्वों का समूह हिरण्यगर्भ गर्भ ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर है चौथा जल की लाखों करोड़ों बूंदे जगत के सब जीव पांचवा वर्षा जीवों की क्रिया छठवां, जल के ओले या बर्फ पंचभूतों की अत्यंत स्थूल सृष्टि इस सृष्टि का स्वरूप इतना स्थूल और विनाशील है कि जरा सा ताप लगते ही क्षण फर में ओलों के गल कर पानी हो जाने के सदृश तुरंत गल जाता है यहाँ ताप ज्ञान प्राप्ति रूप व प्रकाश है जिसके पैदा होते ही स्थूल सृष्टि रूपी ओले तुरंत गल जाते हैं